जादुई नाशपाती का पेड़ चीन की लोक कथा यह कहानी स्वार्थी सेन एक भूखे भिखारी एक दयालु महिला स्वादिष्ट नाशपाती और थोड़े से जादू के बारे में है सेन एक छोटे से घर में रहता था उसका एक बड़ा बगीचा था बगीचे में एक पेड़ था पेड़ पर बेहद मीठी और सुनहरी नाशपातियां उगती थी सेन के लिए वो नाचपातियां बहुत सारी थीं लेकिन वो उन्हें और लोगों में बांटना नहीं चाहता था मैं उन्हें बाजार में जाकर बेचूंगा उसने सोचा उनसे मैं बहुत पैसे कमाऊंगा फिर सेन ने नाशपातियों को एक लकड़ी के बक्से में भरा और फिर वो बाजार गया बिक्री के लिए नाशपातियां नाशपातियों को देखकर एक भिखारी उसके पास आया कृपया मुझे एक नाशपाती दे दो उसने भीख मांगी क्या तुम्हारे पास पैसे है सेन ने पूछा मेरे पास एक भी पैसा नहीं है भिखारी ने कहा तो फिर यहां से जाओ सैन चिल्लाया सेन कितना मतलब है तभी एक दयालु महिला ने सैन को चिल्लाते हुए सुना क्या तुम एक नाशपाती तक नहीं दे सकते महिला ने सेन से पूछा। वो आदमी भूखा है जल्दी से नाशपाती खा ली उसने नाशपाती के बीजों को थूक दिया मीठी स्वादिष्ट उसने खुशी से कहा अब मेरी बारी आपको एक नाशपाती देने की है अरे सेंला है क्या तुम्हारे पास पैसे हैं नहीं भिखारी ने कहा महिला ने अपना सिर हिलाकर पूछा तुम्हें अब एक और नासपाती कैसे मिलेगी भिखारी मुस्कुराया मैं अभी आपको दिखाऊंगा उसने कहा भिखारी को देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी भिखारी ने जमीन में एक छेद खोदा और उसमें एक बीज गिरा दिया क्या मुझे कुछ गर्म पानी मिल सकता है उसने पूछा चाय के दुकान वाले ने उसे एक चाय की केतली दे दी भिखारी ने छेद में गर्म चाय डाली भीड़ जोर से छिल्लाई देखो एक अंकुर पौधा बढ़ता गया और बढ़ता गया वो जरूर कोई जादू होगा वो पौधा एक सुनहरी नाशपाती का पेड़ बन गया भिखारी ने उस पेड़ में से नाशपाती तोड़ी और उस महिला को दे दी मीठी स्वादिष्ट महिला ने खुशी से कहा फिर भिखारी ने भीड़ की तरफ रुख किया क्या आप में से कोई और नाशपाती चाहता है मैं मैं, मैं सभी लोग चिल्लाए फिर भिखारी ने नाशपाती के बाद नाशपाती तोड़ी जल्दी पेड़ पर कुछ नहीं बचा सभी को एक एक नाशपाती मिली स्वार्थी सेन को भी स्वादिष्ट अब कोई भी भिखारी भी नहीं देख कोई भी भिखारी को नहीं देख रहा था भिखारी ने पेड़ को काट दिया और वहां से चला गया अरे नहीं अचानक ने चारों ओर देखा और चिल्लाया उसकी सारी नाशपातियां गायब हो चुकी थी और उससे उसके लकड़ी के बक्से के टुकड़े पड़े थे वो एक चाल थी सेन चिल्लाया जिन नाशपातियों को भिखारी ने उठाया था वो सभी मेरी थी भिखारी ने अपने जादू से मेरे बक्से को एक पेड़ में बदल दिया था बड़ा चालाक भिखारी था लेकिन भीड़ सिर्फ हंसती रही शायद अगली बार तुम कम स्वार्थी होगे, भीड़ ने सन से कहा समा